के पंक, की एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि आज हैं साहिर की कुछ नजमे आओ की कोई ख्वाब बुने कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना यह रात आज के संगीन दौर की दस जानो दिल को कुछ, कुछ ऐसे कि जानो दिल ता उम्र फिर न कोई हंसी हसीब गो हमसे भागती रही तेज उम्र के पे कटी है तमाम उम्र जुल्फों के ख्वाब होठो के ख्वाब और बदन के ख्वाब मिराज फन के खाब कमाल सुखन के ख्वाब तहजीब जिंदगी के फरोगे वतन के ख्वाब जिंदा के ख्वाब कोचे दारो रसन के खाब ये ख्वाब ही तो अपनी जवानी के पास थे ये ख्वाब ही तो अपने अमल की असास थे ये ख्वाब मर गए हैं तो बेरंग है हयात है कि जैसे दस्ते तहे संग है हयात आओ कि कोई ख्वाब बने कल के वास्ते वरना यह रात आज के संगीन दौर की दस की जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल ता उम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब बुन सके वाचक, वाचक सर, सर डॉक्टर महेश, महेश परिमरी